लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर दो की कहानी न्याय मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में हजरत मोहम्मद को इलहाम हुए थोड़े ही दिन हुए थे दस पांच पड़ोसियों तथा निकट संबंधियों के सिवा और कोई उनके दीन पर ईमान न लाया था यहां तक कि उनकी लड़की जैनब और दामाद अबुलस भी जिनका विवाह इलहमाम से पहले ही हो चुका था अभी तक दीक्षित न हुए थे जैनब कई बार अपने मैके गई थी और अपने पूज्य पिता की ज्ञानमय वाणी सुन चुकी थी वो दिल से इस्लाम पर ईमान ला चुकी थी लेकिन अब उलास धार्मिक मनोवृत्ति का आदमी न था वो कुशल व्यापारी था मक्के के खजूर मेवे आदि जिनसे लेकर बंदरगाहों को चालान किया करता था बहुत ही ईमानदार लेनदेन का खरा आदमी था जिसे यह से इतनी फुर्सत ना थी कि परलोक की फिक्र करे जैनब के सामने कठिन समस्या थी आत्मा धर्म की ओर थी हृदय पति की ओर न धर्म छोड़ सकती थी न पति को उसके घर के सभी आदमी मूर्ति पूजक थे इस नए संप्रदाय से सारे नगर में हलचल मची हुई थी जैनब सब सबसे अपनी लगन को छिपाती यहां तक कि पति से भी ना कह सकती विधार्मिक सहिष्णुता के दिन न थे बात बात पर खून की नदी बह जाती थी खानदान के खानदान मिट जाते थे उन दिनों अरब की वीरता पारस्परिक कलहों में प्रकट होती थी राजनीतिक संगठन का जमाना न था खून का बदला खून धन हानि का बदला खून अपमान का बदला खून मानव रक्त ही से सभी झगड़ों का निपटारा होता था ऐसी अवस्था में अपने धर्मानुराग को प्रकट करना अब उलास के शक्तिशाली परिवार और मोहम्मद और इनके इनेगिने गिने अनुयायियों में देवासुर संग्राम छेड़ना था उधर प्रेम का बंधन पैरों को जकड़े हुए था नए धर्म में दीक्षित होना अपने प्राण प्रिय पति से सदा के लिए बिछुड़ जाना था कुरैश जाति के लोग ऐसे मिश्रित विवाहों को परिवार के लिए कलंक समझते थे माया और धर्म की दुविधा में पड़ी हुई जैनब कुढ़ती रहती थी धर्म का अनुराग एक दुर्बल वस्तु है किंतु जब उसका वेग होता है तो हृदय के रोके नहीं रुकता दोपहर का समय था धूप इतनी तेज थी कि उसकी ओर ताकते आंखों से चिंगारियां निकलती थीं। हजरत मोहम्मद चिंता में डूबे हुए बैठे थे निराशा चारों ओर अंधकार के रूप में दिखाई देती थी खुदैजा भी सिर झुकाए पास ही बैठी हुई एक फटा कुर्ता सी रही थी धन संपत्ति सब कुछ इस लगन की भेंट हो चुकी थी शत्रुओं का दुराग्रह दिनों दिन बढ़ता जाता था उनके मतानुआयों को भांति भांति की यंत्रणाएं दी जा रही थी स्वयं हजरत को घर से निकलना मुश्किल था ये खौफ होता था कि कहीं लोग उन पर ईंट पत्थर न फेंकने लगे खबर आती थी आज फला मुस्लिम का घर लुट गया आज फलां को लोगों ने आहत किया हजरत ये खबरें सुन सुनकर विकल हो जाते थे और बार बार खुदा से धैर्य और क्षमा की याचना करते थे हजरत ने फरमाया मुझे ये लोग अभिहाना रहने देंगे मैं खुद सब कुछ झेल सकता हूं लेकिन अपने दोस्तों की तकलीफें नहीं देखी जाती खुदैजा हमारे चले जाने से इन बेचारों को और भी कोई शरण न रहेगी अभी कम से कम तुम्हारे पास आकर रो तो लेते हैं मुसीबत में रोने का सहारा ही बहुत होता है हजरत तुम्हें तो अकेले थोड़े ही जाना चाहता हूं मैं सब दोस्तों को साथ ले जाने का इरादा रखता हूं अभी हम लोग बिखरे हुए हैं कोई किसी की मदद को नहीं पहुंच सकता हम सभी एक ही जगह एक ही कुटुंब की तरह रहेंगे तो किसी को हमारे ऊपर हमला करने का साहस ना होगा हम अपनी मिली हुई शक्ति से बालू का ढेर तो हो ही सकते हैं जिस पर चढ़ने की किसी को हिम्मत ना होगी सहसा जैनब घर में दाखिल हुई उसके साथ ना कोई आदमी था ना आदमजाद मालूम होता था कहीं से भागी चली आ रही है खुदा जाने उसे गले लगाकर पूछा क्या हुआ जैनब खैरियत तो है जैनब ने अपने अंतरसंग्राम की कथा कह सुनाई और पिता से दीक्षा की याचना की हजरत मोहम्मद आंखों में आंसू भरकर बोले बेटी मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की और कोई बात नहीं हो सकती लेकिन जानता हूं तुम्हारा क्या हाल होगा जैनब या हजरत खुदा की राह में सब कुछ त्याग देने का निश्चय कर लिया है दुनिया اپنی نجات کو نہیں को چاہتی حضرت चाहती خدا کی راہ میں राह ہیں कांटे हैं जैनब لگن کو को کی پروا نہیں ہوتی حضرت سسرال سے से ٹوٹ جائے گا जैनब खुदा से तो नाता जुड़ जाएगा हसरत अब उलास जैनब की आंखों में आंसू डब डबाए शीण स्वर में बोली अब उन्होंने इतने दिनों मुझे बांध रखा था नहीं तो मैं कब की आपकी शरण में आ चुकी होती मैं जानती हूं उनसे जुदा होकर मैं जिंदा न रहूंगी और शायद उनसे भी मेरा वियोग न सहा जाए पर मुझे विश्वास है कि वो किसी न किसी दिन जरूर खुदा पर ईमान लाएंगे और फिर मुझे उनकी सेवा का अवसर मिलेगा हजरत बेटी अबुलस ईमानदार है दयाशील है सद्वक्ता है किंतु उसका अहंकार शायद अंत तक उसे ईश्वर से विमुख रखे वो तकदीर को नहीं मानता रूह को नहीं मानता स्वर्ग और नरक को नहीं मानता कहता है खुदा की जरूरत ही क्या है हम उससे क्यों डरे विवेक और बुद्धि की हिदायत हमारे लिए काफी है ऐसा आदमी खुदा पर ईमान नहीं ला सकता कुफर को तोड़ना आसान है लेकिन वो जब दर्शन की सूरत पकड़ लेता है तो उस पर किसी का जोर नहीं चलता जैनम ने दृढ़ होकर कहा या हजरत आत्मा को उपकार जिसमें हो मुझे वही चाहिए मैं किसी इंसान को अपने और खुदा के बीच में ना आने दूँगी। हजरत ने कहा खुदा तुझ पर दया करे बेटी तेरी बात उन्हें दिल खुश कर दिया कहकर उन्होंने जैनब को गले लगा लिया दूसरे दिन जैनब को यथाविधि आम मस्जिद में कलमा पढ़ाया गया कुरैशियों ने जब यह खबर पाई तो जल उठे गजब खुदा का इस्लाम ने तो बड़े बड़े घरों पर भी हाथ साफ करना शुरू किया अगर यही हाल रहा तो धीरे धीरे उसकी शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि हमारे लिए उसका सामना करना कठिन हो जाएगा अबूलास के घर पर एक बड़ी मजलिस हुई अबू सुफियान ने जो इस्लाम के दुश्मनों में सबसे प्रतिष्ठित मनुष्य था अब उलास से कहा तुम्हें अपनी बीवी को तलाक देना पड़ेगा अबुल्लास ने कहा हरगिज नहीं अबू सूफियन, तो क्या तुम भी मुसलमान हो जाओगे अब उलास हरगिज नहीं अबू सूफियन, तो क्या उसे मोहम्मद ही के घर रहना पड़ेगा अब उलास हरगिज नहीं आप लोग मुझे आज्ञा दीजिए कि उसे अपने घर लाओ अबू सूफियान हरगिज नहीं अब उलास क्या यह नहीं हो सकता कि वो मेरे घर में रहकर अपने इच्छानुसार खुदा की बंदगी करे अबू सूफियान हरगिज नहीं अब उलास मेरी कौम मेरे साथ इतनी सहानुभूति भी ना करेगी अबू सूफियान हरगिज नहीं अब उलास तो फिर आप लोग मुझे समाज से पतित कर दीजिए मुझे पतित होना मंजूर है आप लोग और जो सजा चाहे दें वो सब मंजूर है मगर मैं अपनी बीबी को नहीं छोड़ सकता मैं किसी की धार्मिक स्वाधीनता का अपहरण नहीं करना चाहता और वो भी अपनी बीबी की अबू सूफियान कुरैश में क्या और लड़कियां नहीं है अबुलास जैनब किसी कोई नहीं अबू सूफियान हमें ऐसी लड़कियां बता सकते हैं जो चांद को लज्जित कर दें अबुलास मैं सौंदर्य का उपासक नहीं अबू सूफियान ऐसी लड़कियां दे सकता हूं जो गृह प्रबंध में निपुण हो बातें ऐसी करें कि मुंह से फूल झड़े खाना ऐसा पकाए कि बीमार को भी रुचि हो सीने पिरोने में इतनी कुशल कि पुराने कपड़ों को नया कर दें अब उस मैं इन गुणों में से किसी का भी उपासक नहीं मैं प्रेम और केवल प्रेम का उपासक हूं और मुझे विश्वास है कि जैनब का सा मुझे सारी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता अबू सुफियान प्रेम होता तो तुम्हें छोड़कर यह बेवफाई करती अब उसे मैं नहीं चाहता कि मेरे लिए वो अपने आत्म स्वातंत्र का त्याग करे अबू सुफियान इसका आशय ये है कि तुम समाज में समाज के विरोधी बनकर रहना चाहते हो आंखों की कसम समाज तुम्हें अपने ऊपर यह अत्याचार न करने देगा मैं कहे देता हूं इसके लिए तुम रो अबू सुफियान और उनकी टोली के लोग तो धमकियां देकर उधर गए इधर बुल्लास ने लकड़ी संभाली और हजरत मोहम्मद के घर जा पहुंचे हजरत दरवाजे पर अपने मुरीदों के साथ मगरब की नमाज पढ़ रहे थे अब उल्लास ने उन्हें सलाम किया और जब तक नमाज होती रही गौर से देखते रहे जमात का एक साथ उठना बैठना और झुकना देखकर उनके मन में श्रद्धा की तरंगे उठने लगी उन्हें मालूम ना होता था कि मैं क्या कर रहा हूं पर अज्ञात भाव से वो जमात के साथ बैठते झुकते और खड़े हो जाते थे वहां एक एक परमाणु इस समय ईश्वरमय हो रहा था एक क्षण के लिए अब उलास भी उसी अंतरप्रवाह में बह गए जब नमाज खत्म हुई और लोग सिधारे तो अबुल्लास ने हजरत के पास जाकर सलाम किया और कहा मैं जैनब को विदा कराने आया हूं हजरत ने विस्मित होकर पूछा तुम्हें तो मालूम नहीं कि वो खुदा और उसके रसूल पर ईमान ला चुकी है अबुलस जी हाँ मालूम है हजरत इस्लाम ऐसे संबंधों का निषेध करता है यह भी तुम्हें मालूम है अब उलास क्या इसका मतलब है कि जैनब ने मुझे तलाक दे दिया हजरत अगर यही मतलब हो तो अब उलास तो कुछ नहीं जैनब को अपने खुदा और रसूल की बंदगी मुबारक हो मैं एक बार उससे मिलकर घर चला जाऊंगा और फिर कभी आपको अपनी सूरत में दिखाऊंगा लेकिन उस दशा में अगर कुरैश चाहती आपसे लड़ने को तैयार हो जाए तो उसका इल्जाम मुझ पर ना होगा हजरत मैं कुरैश से इस वक्त नहीं लड़ना चाहता अब उसे तो जैनब को मेरे साथ जाने दीजिए उस हालत में कुरैश के क्रोध का भाजन मैं होऊंगा। आप और आपके मुरीदों पर कोई आफत ना होगी हजरत तुम दबाव में आकर जैनब को खुदा की तरफ से फेरने का यत्न तो ना करोगे अब उलास मैं किसी धर्म में बाधा डालना सर्वथा मानुषीय समझता हूं हजरत तुम्हें लोग जैनब को तलाक देने पर तो मजबूर न करेंगे अबुलास मैं जैनब को तलाक देने के पहले जिंदगी को तलाक दे दूंगा हजरत को अबुलास की बातों से इतमीनान हो गया वो आस की इज्जत करते थे आस को हरम में जैनब से मिलने का मौका दिया आसने पूछा जैनब में तुम्हें अपने साथ ले चलने आया हूं धर्म के बदलने से कहीं मन तो नहीं बदल गया जैनब रोती हुई उनके पैरों पर गिर पड़ी और बोली या मेरे आका धर्म बार बार मिलता है हृदय केवल एक बार मैं आपकी हूं चाहे यहां रहूं चाहे वहां समाज मुझे आपकी सेवा में रहने देगा आस यदि समाज न रहने देगा तो मैं समाज ही से निकल जाऊंगा दुनिया में आराम से जीवन व्यतीत करने के लिए बहुत से स्थान है रहा मैं तुम जानती हो मैं धार्मिक स्वाधीनता का पक्ष पाती हूं मैं तुम्हारे धार्मिक विषयों में कभी हस्तक्षेप न करूंगा जैन अब चली तो खुदे जाने रोते हुए उसे यमन के लालों का एक बहुमूल्य हार विदाई में दिया इस्लाम पर विधर्मियों के अत्याचार दिनों दिन बढ़ने लगे अवहेलना की दशा से निकलकर उसने भय के क्षेत्र में प्रवेश किया शत्रुओं ने उसे समूल नष्ट करने की आयोजना करनी शुरू की दूर दूर से कबीलों से मदद मांगी जाने लगी इस्लाम में इतनी शक्ति ना थी कि शस्त्र बल से विरोधियों को दबा सके हजरत मोहम्मद ने मक्का छोड़कर कहीं और चले जाने का निश्चय किया मक्के में मुस्लिमों के घर सारे शहर में बिखरे हुए थे एक की मदद को दूसरे मुसलमान ना पहुंच सकते थे हजरत मोहम्मद किसी ऐसी जगह आबाद होना चाहते थे जहां सब मिले हुए रहे और शत्रुओं की संगठित शक्ति का प्रतिकार कर सके अंत में उन्होंने मदीने को पसंद किया और अपने समस्त अनुयायियों को सूचना दे दी भक्तजन उनके साथ हुए और एक दिन मुस्लिमों ने मक्के से मदीने को प्रस्थान कर दिया यही हिजरत थी मदीने में पहुंचकर मुसलमानों में एक नई शक्ति नई स्फूर्ति का उदय हुआ विनिशंक होकर अपने धर्म का पालन करने लगे अब पड़ोसियों से दबने और छिपने की जरूरत न थी आत्मविश्वास बढ़ा इधर भी विधर्मियों का स्वागत करने की तैयारियां होने लगी दोनों पक्ष सेना इकट्ठी करने लगे विधर्मियों ने संकल्प किया कि संसार से इस्लाम का नाम ही मिटा देंगे इस्लाम ने भी उनके दांत खट्टे करने का निश्चय किया एक दिन अबुलास ने आकर पत्नी से कहा जैनब हमारे नेताओं ने इस्लाम पर जिहाद करने की घोषणा कर दी है जैनब ने घबरा कहा अब तो वे लोग यहां से चले गए फिर इस जिहाद की क्या जरूरत अब उलास मक्के से चले गए रब से तो नहीं चले गए उन लोगों की ज्यादतियां बढ़ती जा रही हैं जिहाद के सिवा कोई उपाय नहीं है जिहाद में मेरा शरीक होना जरूरी है जैनब अगर तुम्हारा दिल मजबूर करता है तो शौक से जाओ मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी आस मेरे साथ जैनब हां वहां आहत मुसलमानों की सेवा शुश्रूषा करूंगी आस शौक से चलो घोर संग्राम हुआ दोनों दलवालों ने खूब दिल के अरमान निकाले भाई भाई से बाप बेटे से लड़ा सिद्ध हो गया मजहब का बंधन रक्त और वीर्य के बंधन से सुदृढ़ है दोनों दलवाले वीर थे अंतर यह था कि मुसलमानों में नया धर्मानुराग था मृत्यु के पश्चात स्वर्ग की आशा थी दिलों में वो अटल विश्वास था जो नवजात संप्रदायों का लक्षण है विधर्मियों में बलिदान का ये भाव लुप्त था कई दिन तक लड़ाई होती रही मुसलमानों की संख्या बहुत कम थी पर अंत में उनके धर्मोत्साह ने मैदान मार लिया विधर्मियों में कितने ही मारे गए कितने ही घायल हुए और कितने ही कैद कर लिए गए अबोलास भी इन्हीं कैदियों में थे जैनब ने ज्यों ही सुना कि अबोलास पकड़ लिए गए उसने तुरंत हजरत मोहम्मद की सेवा में मुक्ति धन भेजा ये वही बहुमूल्य हार था जो खुदेजा ने उसे दिया था जैनब अपने पूज्य पिता को उस धर्म संकट में एक क्षण के लिए भी न डालना चाहती थी जो मुक्ति धन के अभाव की दशा में उन पर पड़ता किंतु अबुल्लास को इच्छा होते हुए भी पक्षपात भय से न छोड़ सके सब कैदी हजरत के सामने पेश किए गए कितने ही तो ईमान लाए कितनों के घरों से मुक्ति धन आ चुका था वे मुक्त कर दिए गए हजरत ने अबुल्लास को देखा सबसे अलग सिर झुकाए खड़े मुख पर लज्जा का भाव झलक रहा है हजरत ने कहा अब उलास खुदा ने इस्लाम की हिमायत की वरना उसे यह विजय न प्राप्त होती अबुलास अगर आपके कथनानुसार संसार में एक खुदा है तो वह अपने एक बंदे को दूसरे का गला काटने में मदद नहीं दे सकता मुसलमानों की विजय उनके रणोत्साह से हुई एक साहबी ने पूछा तुम्हारा मुक्तिधन कहां है हजरत ने फरमाया अब उलास का हार नहायत बेशमत है इनके बारे में आप क्या फैसला करते हैं आपको मालूम है ये मेरे दामाद हैं अबू बकर आज तुम्हारे घर में जैनब है जिन पर ऐसे सैकड़ों हार कुर्बान किए जा सकते हैं अबोलास तो आपका मतलब क्या है कि जैनब मेरी फिदिया हो जैद बेशक हमारा यही मतलब है अबोलास उससे तो कहीं बेहतर था कि आप मुझे कत्ल कर देते अबू बकर हम रसूल के दामाद को कत्ल नहीं करेंगे चाहे वो विधर्मी ही क्यों न हो तुम्हारी यहां उतनी खातिर होगी जितनी हम कर सकते हैं अब उसे विषम समस्या थी इधर यहां की मेहमानी में अपमान था उधर जैनब के वियोग की दारुण वेदना थी उन्होंने निश्चय किया ये वेदना सहूंगा अपमान न सहूंगा प्रेम आत्मा के गौरव पर बलिदान कर दूंगा बोले मुझे आपका फैसला मंजूर है जैनब मेरी फिदिया होगी मदीने में रसूल की बेटी को जितनी इज्जत होनी चाहिए उतनी होती थी सुख था ऐश्वर्य था धर्म था पर प्रेम न था अब उलास के वियोग में रोया करती तीन वर्ष तीन युगों की भांति बीते अबुल्लास के दर्शन न हुए उधर अब उलास पर उसकी बिरादरी का दबाव पड़ रहा था कि विवाह कर लो पर जैनब की मधुर स्मृतियां ही उसके प्रणय वंचित हृदय को तस्तीन देने को काफी थी उत्तरोत्तर उत्साह के साथ अपने व्यवसाय में तल्लीन हो गया महीनों घर न आता धनोपार्जन ही अब उसके जीवन का मुख्य आधार था लोगों को आश्चर्य होता था कि अब यह धन के पीछे क्यों प्राण दे रहा है निराशा और चिंता बहुधा शराब के नशे से शांत होती है प्रेम उन्माद से अब उल्लास को धनोन्माद हो गया था धन के आवरण में ढका हुआ यह प्रेम नैराश्य था माया के पर्दे में छिपा हुआ प्रेम वैराग एक बार वो मक्के से माल लादकर इराक की तरफ चला काफले में और भी कितने ही सौदागर थे रक्षकों का एक दल भी साथ था मुसलमानों के कई काफ़ले विधर्मियों के हाथों लुट चुके थे उन्हें जय ही इस काफ़ले की खबर मिली जैद ने कुछ चुने हुए आदमियों के साथ उन पर धावा कर दिया काफले के रक्षक लड़े और मारे गए काफले वाले भाग निकले अतुल धन मुसलमानों के हाथ लगा अबुल्लास फिर कैद हो गए दूसरे दिन हजरत मोहम्मद के सामने अब उलास की पेशी हुई हजरत ने एक बार उसकी तरफ करुण दृष्टि डाली और सिर झुका लिया साहबियों ने कहा या हजरत अबुल्लास के बारे में आप क्या फैसला करते हैं मोहम्मद इसके बारे में फैसला करना तुम्हारा काम है ये मेरा दामाद है संभव है मैं पक्षपात का दोषी हो जाऊं ये कहकर वो मकान में चले गए जैनब रोकर पैरों पर गिर पड़ी और बोली अब भजन आपने औरों को तो आजाद कर दिया अब उल्लास क्या उन सब से गया बीता है हजरत नहीं जैनब न्याय के पद पर बैठने वाले आदमी को पक्षपात और देश से मुक्त होना चाहिए यद्यपि यह नीति मैंने ही बनाई है तो भी अब उसका स्वामी नहीं दास हूं मुझे अब से प्रेम है मैं न्याय को प्रेम कलंकित नहीं कर सकता साहबी हजरत की इस नीति भक्ति पर मुग्ध हो गए अब उलास को सब माल असबाब के साथ मुक्त कर दिया अबोलास पर हजरत की न्याय परायणता का गहरा असर पड़ा मक्के आकर उन्होंने अपना हिसाब किताब साफ किया लोगों का माल लौटाया कर्ज अदा किया और घर बार त्याग कर हजरत मोहम्मद की सेवा में पहुंच गए जैनब की मुराद पूरी हुई अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर दो की कहानी न्याय मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में